महाभारत शांति पर्व एक विंशोध्याय देवस्थान मुनि के द्वारा युधिष्ठिर के प्रति उत्तम धर्म का और यज्ञादि करने का उद्देश्य देवस्थान वाच अत्रहातन इंदे न समय पृष्ठ जदुवाच बृहस्पति देवस्थान कहते हैं राजन इस विषय में लोग इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं किसी समय इंद्र के पूछने पर बृहस्पति ने इस प्रकार कहा था संतोषो वै स्वर्गतम संतोष परम सुखम तुष्ट तुष्ट कि परतः सा राजन मनुष्य के मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है संतोष ही सबसे बड़ा सुख है संतोष यदि मन में भरी भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है यदा संघर्ष कामानकुरु सर्वश तदात्मा ज्योतिर चिरात स्वात्मन देव पृथ्वी जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से सिकोड़ लेता है उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी कामनाओं को सब ओर से समेट लेता है उस समय तुरंत ही ज्योति स्वरूप आत्मा अपने अंतकरण में प्रकाशित हो जाता है न विभेती यदाचा यम जदा च आस्मान न विभ्यती काम देश जयती तदात्मा चप्यती जब मनुष्य किसी से भय नहीं मानता और जब उससे भी दूसरे प्राणी भय नहीं मानते तथा जब वह काम अर्थात राग और द्वेष को जीत लेता है तब अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है यदा न दुह्य न कांक्षति कर्मणा मनसावाचा ब्रह्म संपा जब वह मन वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्राणियों में से किसी के साथ न तो द्रोह करता है और न किसी के अभिलाषा ही रखता है तब पर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है एवं कौनते अभूताड़ी तम तम धर्म तथा तथा तदात्मना पश्य महा बुद्धिस्व भारत कुंती नंदन इस प्रकार संपूर्ण जीव उस उस धर्म का उसी उसी प्रकार से जब कब ठीक ठीक पालन करते हैं तब स्वयं आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं अतः भरत नंदन इस समय तुम अपना कर्तव्य समझो अन्ये साम प्रशंसनते व्यायाम परेजनाह जनाक न चा परम के जिन च तथा परे कुछ लोग साम प्रेमपूर्ण पूर्ण बर्ताव की प्रशंसा करते हैं और कोई व्यायाम यत्न और परिश्रम के गुण गाते हैं कोई उन दोनों में से एक शाम की प्रशंसा नहीं करते हैं तो कोई दूसरे व्यायाम की तथा कुछ लोग दोनों के ही बड़ी प्रशंसा करते हैं यज्ञमेवा प्रशंसन्ते व प्रशंसन दानमेके प्रशंसन्ते दान ने के प्रशंसा के कोई यज्ञ को ही अच्छा बताते हैं तो दूसरे लोग सन्यास की ही सराहना करते हैं कोई दान देने प्रशंसा प्रशंसक हैं तो कोई दान लेने के परित्यज्य आसते राज्य में कसंसंते प्रजा परिपाल हवा छि केचिदेकाशी कोई सब छोड़कर कर चुपचाप भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं और कुछ लोग मार काट मचा कर शत्रुओं की सेना को विधीर्ण करके राज्य पाने के प्रजा पालन धर्म की प्रशंसा करते हैं तथा दूसरे लोग एकांत में रहकर आत्मचिंतन करना रह कर आत्मचिव समलोक्य बुधाना बेस निश्चय आम जो धर्म सहसता इन सब बातों पर विचार करके विद्वान ने ऐसा निश्चय किया है कि किसी भी प्राणी से द्रोह न करके जिस धर्म का पालन होता है वही साधु पुरुषों के सब में उत्तम धर्म है प्रधान ईष्टम मनोस्व स्वयं किसी से द्रोह न करना सत्य बोलना बल वैश्वदेव कर्म द्वारा समस्त प्राणियों को यथा योग्य उनका भाग समर्पित करना सबके प्रति दया भाव बनाए रखना मन और इंद्रियों का संयम करना अपने ही पत्नी से संतान उत्पन्न करना तथा मृदुता लज्जा एवं अचंचलता आदि गुणों को अपनाना ये श्रेष्ठ एवं अभिष्ट धर्म है ऐसा स्वयंभु मनु का कथन है तस्त न कौंस्यय प्रतिलय यो हिराज्येत सस्वशी तुय प्रिया प्रिय क्षत्रिय शास्त्री असाधु निग्रहरत साधुना प्रग्रहेरत धर्मवर्म संस्था प्रजावर्तीत धर्मत पुत्रसक्राम स्त्रीश्च वने वन वर्तयन विध्ना श्रावण ना कुर्यात् कमलि कर्मांड तंद्रियम वर्तते राजा धर्म निश्चित कुंती नंदन अतः तो तो तुम भी प्रयत्न पूर्वक इस धर्म का पालन करो जो क्षत्रि नरेश राज्य सिंहासन पर स्थित हो अपने संपूर्ण इंद्रियों को सदा अपने अधीन रखता है प्रिय और अप्रिय को समान दृष्टि से देखता है यज्ञ से बचे हुए अन्न का भोजन करता है शास्त्रों के यथार्थ रहस्य को जानता है दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करता है समस्त प्रजा को धर्म के मार्ग में स्थापित करके स्वयं भी धर्मानुकूल बर्ताव करता है वृद्धावस्था में राज्य लक्ष्मी को पुत्र के अधीन करके वन में जाकर जंगली फल मूलों का आहार करते हुए जीवन बिताता है तथा वहां भी शास्त्र श्रवण से ज्ञात हुए शास्त्र विहित कर्मों का आलस्य छोड़कर पालन करता है ऐसा बर्ताव करने वाला वह राजा ही धर्म को निश्चित रूप से जानने और मानने वाला है तस्वोक से सफलोदयः निर्वाणम हि सुदुपाप्य बहु विघ्न चेमत उसका यह लोक और परलोक दोनों सफल हो जाते हैं मेरा यह विश्वास है कि सन्यास के द्वारा निर्वाण प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर एवं दुर्लभ है क्योंकि उसमें बहुत से विघ्न आते हैं एवं क्रांता तपरास्या काम क्रोध विवरिजिता प्रजा नाम पालन युक्ता धर्ममुत्तम अवस्थिता गो ब्राह्मणार्थ गति मनुतम इस प्रकार धर्म का अनुसरण करने वाले सत्य दान और तप में संलग्न रहने वाले दया आदि गुणों से युक्त काम क्रोध आदि दोषों से रहित प्रजापालन परायण उत्तम धर्म से वीर तथा गौों और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध करने वाले नरेशों ने परम उत्तम गति प्राप्त की है एवं रुद्रा सव सवित परम तप साध्या आप्रमत्ता प्राप्ता को संताप देने वाले इसी प्रकार रुद्र वसु आदित्य साधिगण तथा राजसी समूहों ने सावधान होकर इस धर्म का आश्रय लिया है फिर उन्होंने अपने पुण्य कर्मों द्वारा स्वर्गलोक प्राप्त किया है यदि श्री महाभारती शांति पर्व राजधर्मानुशासन परवड़ी देवस्थान वाक्य एक विंशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में देवस्थान वाक्य विषय इक्कीसवा अध्याय पूरा हुआ